श्री राम कृष्ण बचनामृत परिच्छेद चौरासी कली में भक्तियोग श्री राम कृष्ण और ससधर पंडित आज रथ यात्रा है बुधवार २५ जून अठारह सौ आषाढ़ की शुक्ला द्वितीया आज सुबह श्री राम कृष्ण ईशान के घर निमंत्रित होकर आए हैं ईशान का घर ठनठनिया में है यहाँ पहुँचकर श्री राम कृष्ण ने सुना ससधर पंडित जी पारछी कॉलेज स्ट्रीट में चटर्जियों के यहाँ हैं पंडित जी को देखने की उनकी बड़ी इच्छा है पिछले पहर पंडित जी के यहाँ जाना निश्चित हुआ दिन के दस बजे का समय होगा श्री राम ईशान के नीचे वाले बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हैं ईशान के मुलाकाती भाटापाड़ा के दो एक ब्राह्मण थे जिनमें एक भागवत के पंडित भी थे श्री रामकृष्ण के साथ हाजरा तथा और भी दो एक भक्त आए हैं श्री आदि ईशान के लड़के भी हैं एक भक्त और आए हैं ये शक्ति के उपासक हैं मत्थे पर सिंदूर का बुंदा लगाए हैं श्री रामकृष्ण आनंद में हैं सिंदूर का बुंदा देखकर कर हंसते हुए कहा इन पर तो मार्क लगा हुआ है कुछ देर बाद नरेंद्र और मास्टर अपने अपने मकान से आए दोनों ने श्री राम को प्रणाम करके उनके पास ही आसन ग्रहण किया श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा था अमुक दिन मैं ईशान के घर जाऊंगा। तुम वही नरेंद्र को साथ लेकर मिलना श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा उस दिन मैं तुम्हारे यहाँ जा रहा था तुम कहाँ रहते हो मास्टर जी अब शाम पकौर तेलीपाड़ा में स्कूल के पास रहता हूँ श्री राम कृष्ण आज स्कूल नहीं गए मास्टर जी आज रथ की छुट्टी है नरेंद्र के पितृवियोग के बाद से घर में बड़ी तकलीफ़ है वे ही अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं उनके छोटे छोटे कई भाई और बहनें हैं पिता वकील थे परंतु कुछ छोड़ कर नहीं जा सके परिवार के भोजन वस्त्र के लिए नरेंद्र नौकरी तलाश रहे हैं श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को किसी काम में लगा देने के लिए ईशान आदि भक्तों से कह रखा है ईशान कंट्रोलर जनरल के ऑफिस में कर्मचारियों के एक अध्यक्ष थे नरेंद्र के घर की तकलीफ सुनकर श्री कृष्ण सदा ही चिंतित रहते हैं श्री राम कृष्ण नरेंद्र से मैंने ईशान से तेरे लिए कहा है ईशान एक दिन वहाँ दक्षिणेश्वर में रहा था तभी मैंने उससे तेरी बात कही थी बहुतों के साथ उसका परिचय है ईशान ने श्री कृष्ण को निमंत्रण देकर बुलाया है इस उपलक्ष्य में अपने कई दूसरे मित्रों को भी न्योता भेजा है गाना होगा पखावज तबला और तानपूरे का इंतज़ाम किया जा रहा है घर से एक आदमी थोड़ा सा मैदा दे गया पखावज में लगाने के लिए ग्यारह बजे का समय होगा ईशान की इच्छा है कि नरेंद्र गावे श्री राम ईशान से इस समय मैदा तो अभी भोजन को बड़ी देरी होगी ईशान साहस जी नहीं ऐसी कुछ देर नहीं है भक्तों में कोई कोई हंस रहे हैं भागवत के पंडित भी हंस एक संस्कृत श्लोक कह रहे हैं श्लोक की आवृत्ति हो जाने पर पंडित जी उसकी व्याख्या कर रहे हैं कहते हैं दर्शन आदि शास्त्रों से काव्य मनोहर है जब काव्य का पाठ होता है लोग उसे सुनते हैं तब वेदांत सांख्य न्याय पातंजलि ये सब रूखे जान पड़ते हैं काव्य की अपेक्षा गीत मनोहर है संगीत को सुनकर पाषाण हृदयों का भी हृदय द्रवित हो जाता है यद्यपि गीतों में इतना आकर्षण होता है तथापि सुंदरी स्त्री की तुलना में वह कम है यदि एक सुंदरी स्त्री यहाँ से निकल जाए तो न किसी का मन काव्य में लगेगा न कोई गीत ही सुनेगा सबके सब उस स्त्री को देखने लगेंगे और जब भूख लगती है तब काव्य गीत नारी कुछ भी अच्छा नहीं लगता अन्य चिंता चमत्कार श्री राम के साहास्य ये रसिक हैं तखावज बन गया नरेंद्र गा रहे हैं गाना शुरू होने से कुछ पहले ही श्री राम कृष्ण ऊपर के बैठक खाने में विश्राम करने के लिए चले गए साथ मास्टर और शीर्ष भी गए यह बैठक खाना रास्ते के ऊपर है मास्टर ने श्री राम कृष्ण से शीर्ष का परिचय कराया कहा यह पंडित हैं और प्रकृति के बड़े शांत हैं बचपन से ही ये मेरे साथ पढ़ते थे अब ये वकालत करते हैं श्री राम कृष्ण इस तरह के आदमी भी वकालत करे मास्टर भूलकर उस रास्ते में चले गए हैं श्री राम के मैंने गणेश वकील को देखा है वहाँ दक्षिणेश्वर में बाबुओं के साथ कभी कभी जाता है पन्ना वकील भी जाता है सुंदर तो नहीं है पर गाता अच्छा है मुझे मानता भी खूब है बड़ा सरल है शीष से आपने किसे सार वस्तु सोचा शीश ईश्वर है और वे ही सब कर रहे हैं परंतु उनके गुणों के संबंध में हमारी जो धारणा है वह ठीक नहीं आदमी उनके संबंध में क्या धारणा कर सकता है अनंत खेल है उनके श्री राम के बगीचे में कितने पेड़ हैं पेड़ों में कितनी डालियाँ हैं इन सब का हिसाब लगाने से तुम्हारा क्या काम तुम बगीचे में आम खाने के लिए आए हो आम खाकर चले जाओ उनमें भक्ति और प्रेम करने के लिए आदमी मनुष्य जन्म पाता है तुम आम खाकर चले जाओ तुम शराब पीने के लिए आए तो शराब वाले की दुकान में कितने मन शराब है इन सब का हिसाब करने से क्या प्रयोजन तुम्हारे लिए तो एक गिलास ही काफ़ी है अनंत लीलाओं के जानने से तुम्हें मतलब कोटि कोटि वर्ष तक उनके गुणों का विचार करने पर उनके गुणों का अल्पांश भी न समझ पाओगे श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप रहकर फिर बातचीत करने लगे भाटपाड़ा के एक ब्राह्मण भी बैठे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से संसार में कुछ नहीं इनका ईशान का संसार अच्छा है यही खैर है नहीं तो अगर लड़के वेश्यागामी, गंजेड़ी शराबी और उद्दंड होते तो तकलीफ़ की हद हो जाती सबका मन ईश्वर पर विद्या का संसार ऐसा अक्सर नहीं दिख पड़ता ऐसे दो ही चार घर देखे नहीं तो बस झगड़ा तू तू मैं मैं हिंसा और फिर रोग, शोक दरिद्र यही देख कहा माँ इसी समय मोड़ घुमा दो देखना नरेंद्र कैसी विपत्ति में पड़ गया बाप मर गया घर वाले खाने को नहीं पाते नौकरी की इतनी चेष्टा हो रही है फिर भी कोई प्रबंध नहीं होता अब देखो क्या करें मास्टर पहले तुम यहाँ इतना आते थे अब उतना क्यों नहीं आते जान पड़ता है बीबी से प्रेम इस समय बढ़ा हुआ है अच्छा है दोस्त क्या है चारों ओर कामनी कंचन है इसीलिए कहता हूँ मां अगर कभी शरीर ग्रहण करना पड़े तो संसारी न बना देना भाटपाड़ा के ब्राह्मण यह आपने कैसे कहा गृहस्थ धर्म की तो बड़ी प्रशंसा है श्री राम कृष्ण हाँ परंतु बड़ा कठिन है श्री रामकृष्ण दूसरी बात करने लगे श्री रामकृष्ण मास्टर थे हम लोगों ने कैसा अन्याय किया ये लोग गा रहे हैं नरेंद्र गा रहा है और हम लोग चले आए दोपहर चार बजे के करीब श्री रामकृष्ण गाड़ी पर चढ़े बड़े ही कोमलांग हैं बड़ी सावधानी से देह की रक्षा होती है इसीलिए रास्ता चलते तकलीफ होती है गाड़ी न होने पर थोड़ी दूर भी चलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है गाड़ी पर चढ़कर भाव समाधि में मग्न हो गए उस समय नन्हे नढ़ी बूंदों की वर्षा हो रही थी आकाश में बादल छाए हैं रास्ते में कीचड़ है भक्तगण गाड़ी के पीछे पीछे पैदल चल रहे हैं उन्होंने देखा रथ यात्रा का स्वागत लड़के ताड़ के पत्ते की बासुरी बजाकर कर रहे थे गाड़ी मकान के सामने पहुंची द्वार पर घर के मालिक और उनके आदमियों ने आकर स्वागत किया ऊपर जाने की सीढ़ी के बगल में बैठक खाना है ऊपर पहुंचकर श्री रामकृष्ण ने देखा ससदार उनकी अभ्यर्थना के लिए आ रहे हैं पंडित जी को देख मालूम हुआ कि वे यौवन पार कर चुके हैं प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हैं, रंग साफ गोरा है गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी है उन्होंने बड़े विनय भाव से श्री कृष्ण को प्रणाम किया फिर साथ ही उन्हें घर ले गए श्री कृष्ण के पास बैठे हुए लोग उनकी बातचीत सुनने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे हैं नरेंद्र राखाल राम मास्टर और दूसरे भी बहुत से भक्त उपस्थित हैं हाजरा भी श्री राम कृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर से आए हुए हैं पंडित जी के देखते ही देखते श्री राम कृष्ण को भावावेश होने लगा कुछ देर बाद उसी अवस्था में हंसते हुए पंडित जी की ओर देखकर कह रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा फिर उनसे कहा तुम कैसे लेक्चर देते हो श्र महाराज मैं शास्त्रों के उपदेश समझाने की चेष्टा करता हूँ श्री राम कृष्ण कलिकाल के लिए नारदी भक्ति है शास्त्रों में जिन सब कर्मों की बातें हैं उनके साधन के लिए अब समय कहाँ है आजकल के बुखार में दसमूल पाचन की व्यवस्था ठीक नहीं दसमूल पाचन देने से इधर रोग ऐठ जाता है आजकल बस फीवर मिक्सर कर्म करने के लिए अगर कहते हो तो केवल सार की बात कह दिया करो मैं आदमियों से कहता हूँ तुम्हें आपोधन इतना यह सब न कहना होगा गायत्री के जब से ही तुम्हारी बन जाएगी अगर कर्म की बात कहनी ही हो तो ईशान की तरह के दो एक कर्मियों से कह सकते हो लाख लेक्चर दो परंतु विषयी मनुष्यों का कुछ कर ना सकोगे पत्थर की दीवार में क्या कभी कीला गाड़ सकते हो कीला खुद चाहे टूट जाए मुड़ जाए पर पत्थर का कुछ नहीं हो सकता तलवार की चोट से घड़ियाल का क्या बिगड़ सकता है साधु का कमंडल चारों धाम हो जाता है पर ज्यों का त्यों कड़वा बना रहता है तुम्हारे लेक्चर से विषय आदमियों का विशेष कुछ होता नहीं यह बात तुम खुद धीरे धीरे समझ जाओगे बछड़ा एक साथ ही खड़ा नहीं हो जाता कभी कभी गिर जाता है और फिर उठने की कोशिश करता है तब खड़ा होना और चलना भी सीखता है कौन भक्त है और कौन विषयी यह बात तुम समझते नहीं यह तुम्हारा दोष भी नहीं पहले जब आंधी आती है तब कोई यह नहीं पहचान पाता कौन आम है और कौन इमली ईश्वर लाभ जब तक नहीं होता तब तक कोई कर्मों को बिल्कुल छोड़ नहीं सकता संध्या बंदनादि कर्म कितने दिनों के लिए है जब तक ईश्वर के नाम पर अश्रु और पुलक नहीं हो हे राम ऐसा एक बार कहते ही अगर आंखों में आंसू आ जाए देह पुलकित होने लगे तो निश्चय समझना कि उसके कर्मों का अंत हो गया फिर उसे संध्याली कर्म न करने पड़ेंगे फल के होने पर ही फूल गिर जाता है भक्ति फल है कर्म फूल गृहस्थ की बहू के लड़का होने वाला हुआ तो वह अधिक काम नहीं कर सकती उसकी सास दिनों दिन उसका काम घटाती जाती है दसवें महीने के आने पर फिर उसे बिल्कुल काम नहीं छूने देती लड़का होने पर फिर वह उसी को लेकर रहती है दूसरे काम नहीं करने पड़ते संध्या गायत्री में लीन हो जाती है गायत्री प्रणों में प्रणो समाधि में जैसे घंटी का शब्द टम टम योगी नाद भेद करके परब्रह्म में लीन होते हैं समाधि में संध्या संध्यादि कर्मों का लय हो जाता है इसी तरह ज्ञानियों के कर्म छूट जाते हैं समाधि की बात कहते ही कहते श्री रामकृष्ण का भाव बदलने लगा उनके श्रीमुख से स्वर्गीय ज्योति निकलने लगी देखते ही देखते वाह ज्ञान जाता रहा शब्द रहित हो गए आंखें स्थिर हो गई वे इस समय परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं बड़ी देर बाद प्रकृत अवस्था आई बालक की तरह कह रहे हैं मैं पानी पीऊँगा समाधि के बाद जब पानी पीना चाहते थे तब भक्तों को मालूम हो जाता था कि अब ये क्रमशः बाय भूमि पर आ रहे हैं श्री रामकृष्ण भाभा में, में कहने लगे माँ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 सभी स्वयं ही दल बल बांध बांधकर उनके पास आते हैं और कहते रहते हैं आपको क्या चाहिए आम संदेश रुपया पैसा दुसाले यह सब ले आया हूँ आप क्या लीजिएगा मैं उन आदमियों से कहता हूँ दूर करो यह कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता मैं कुछ नहीं चाहता चुंबक पत्थर क्या लोहे से कहेगा कि मेरे पास आओ कहना नहीं होता लोहा आप ही चुंबक पत्थर के आकर्षण से आ जाता है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 लेक्चर से कोई उपकार नहीं होता बड़ी साल निवासी किसी सरकारी अफसर ने कहा था महाराज आप प्रचार करना शुरू कर दीजिए तो मैं भी कमर कसूं। मैंने कहा अजी, एक कहानी सुनो उस देश में हलदार पुकुर नाम का एक तालाब है जितने आदमी थे सब उसके किनारे पर दिशा फलागत को जाते थे सुबह को जो लोग तालाब पर जाते वे गाली गलौज की बौछार करके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 अच्छा सोच एक खप्पर में रस है और तू मक्खी बन गया है तो तू कहाँ बैठकर रस पिएगा बोल नरेंद्र ने कहा मैं खप्पर के किनारे बैठकर मुंह मुँह बढ़ा कर पीऊँगा क्योंकि अधिक बढ़ने से डूब जाऊँगा तब मैंने कहा भैया यह सच्चिदानंद सागर है इसमें मृत्यु का भय नहीं है यह सागर अमृत का सागर है जिन्हें ज्ञान नहीं वे ही ऐसा कहते हैं कि भक्ति और प्रेम की बढ़ा चढ़ी अच्छी नहीं